माँ की बातें स्वामी ईशानानंद माँ की बीमारी के समय ही उद्बोधन में स्वामी प्रज्ञानंद का देहांत हुआ बाद में एक दिन उस प्रसंग की चर्चा उठने पर माँ को पता चला कि उनकी बहन सुधीरा जो कि निवेदता स्कूल की, की संचालिका थी अंत समय में उनके पास स्थिर भाव से बैठी रही यह सुनकर माँ बोली आहा यदि वह एक बार खुल रो पाती तो शोक थोड़ा कम हो जाता देखना वह कहीं बीमार न पड़ जाए वैसे ही उसे हृदय का रोग है इस प्रसंग में एक घटना का स्मरण हो रहा है मैं तब माँ के पास जयराम बाटी में था एक दिन क्वालपाड़ा से एक बूढ़ी बोझा होने वाली के सिर पर कुछ सामान लदवाकर मैं करीब दस बजे जयराम बाटी लौटा बुढ़िया ने सामान उतारकर कर को प्रणाम किया माँ ने उससे कहा माझी बहू तुम बहुत दिनों से आई क्यों नहीं तब वृद्धा करुण स्वर में बोली माँ आजकल बड़ी तकलीफ में हूँ जगह जगह अनाज जुटाने के लिए भटकती फिरती हूँ इसलिए जब सामान ले जाने के लिए बाबू लोग मेरी खोज करते हैं तो हर बार उनसे मिल नहीं पाती कुछ दिन पहले मेरा जवान कमाऊ बेटा मर गया माँ ने यह सुनकर कहा कहती क्या हो माझी बहू कहते कहते ही उनकी आँखें छलछला आई माँ की सहानुभूति पाकर बुढ़िया दहाड़ मार रोने लगी माँ भी उसके पास बैठकर कर बरामदे की खूटी से सिर टिकाकर जोरों से रोने लगी। उनका रोना सुनकर घर की सब महिलाएं दौड़ी आई और यह दृश्य देखकर दूर चुपचाप स्थिर होकर खड़ी रहीं कुछ समय इसी प्रकार बीत गया रुदन का वेग कम होने पर माँ ने धीरे धीरे नवासन की भाभी से नारियल का तेल लाने को कहा तेल आने पर उन्होंने उसे वृद्धा के सिर पर लगाया और उसके आँचल में मुरमुरा और गुड़ बांधकर विदा करते हुए सजल नेत्रों से बोली फिर आनामाझी बहू माँ के इस करुणापूर्ण व्यवहार से वृद्धा को कैसी सांत्वना मिली जब उसके चेहरे को देखकर मैं समझ पा रहा था शरीर में थोड़ी ताकत आने पर मां ने निश्चित दिन पर सरत महाराज आदि के साथ जयराम भाटी में पदार्पण किया गाँव के सब स्त्री पुरुष माँ को देखने आए कोई कोई कहने लगे माँ हम लोगों ने आपको फिर से देख पाने की आशा त्याग दी थी माँ ने कहा हाँ बीमारी में खूब भुगतना पड़ा शरद कांजीलाल ये लोग सब आ गए थे माँ सिंघवानी की कृपा से इस बार बच गई शरद कलकत्ता चलने के लिए कह रहा है तुम सब लोग यदि राय दो तो वहाँ शरीर को थोड़ा सुधार कर वापस लौटूँ सभी ने आनंद के साथ इसका अनुमोदन किया सात आठ दिन के पश्चात माँ कलकत्ते के लिए रवाना हुई कुछ महीनों के बाद मैं बेलोर मठ में था साधु बीमार राधु बीमार थी उसे कोई आवाज सहन नहीं होती थी इसलिए माँ उसे लेकर निवेदिता स्कूल के छात्रावास में रह रही थी मैं प्राय वहाँ जाकर उन्हें देख आता था वे बड़ी चिंतित थी एक दिन वे कहने लगी इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँ गाँव में निर्जनता तो होगी पर डॉक्टर वैद्य की सुविधा नहीं मिल पाएगी स्वामी जी के उत्सव के दिन दोपहर में मैंने अकस्मात सुना कि माँ कल सवेरे गांव चली जा रही है पूज्य शरद महाराज की आज्ञानुसार माँ के साथ जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी शाम को उद्बोधन पहुँचा ऊपर पहुँच देखता हूँ कि माँ नारियल की रस्सियाँ इकट्ठा कर रही हैं मुझे देखते ही वे बोली यह आगाध संसार लेकर गाँव जा रही हूँ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 और प्रायः 11 बजे रात को क्वालपाड़ा पहुँचे